मंत्र पाठ जी ओम सहना सहनऊ भुन सहवीय कहे तेज धी समा वही शांति शांति शां को साधर नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन का जो साधन पाद है, है, नंबर जो सूत्र है, उसमें स्वागत है परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम उन्नीसवा सूत्र पढ़ रहे हैं इसमें हमने यहां तक पढ़ा दिया था कि भाई जो है अलिंगावस्था या न पुरुषार्थ हे हो हेतु हो अलिंगावस्था में पुरुषार्थ जो है पुरुष का जो प्रयोजन है भोग वर्ग वह हेतु नहीं बनता है वह हेतु नहीं है अने अलिंगावस्था में जो प्रकृति होती है सत्दसतमस तो उस प्रकृति का जो कारण है वह भोग और अपवर्ग नहीं है आते हैं ना पीछे पड़े कि भोग अपृश्यम हाँ उसका प्रयोजन उसमें, उसमें नहीं है। तो दृश्य है किस लिए है भोग और अपवर्ग प्रयोजन है भोग और वर्ग के लिए है भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है संसार है ये संसार जो बना हुआ है भोग भोगने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका मतलब ये हुआ कि दृश्य का हेतु हो गया भोग और है जी भोग और भोगवर्ग तो भोग और भोगवर्ग हो गया और ये पुरुषार्थ ये क्या हुआ जी पुरुषार्थ हो गया जी पुरुष का प्रयोजन तो पुरुष का प्रयोजन जो है जी आप सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे तो सांख्य दर्शन में जैसे पहले ही सूत्र है अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ तो उसमें पुरुषार्थ आया ना जी हाँ जी पुरुष का प्रयोजन तो जैसे यहाँ पर कहा है कि पुरुष का प्रयोजन भोग वर्ग वैसे वहाँ पर पुरुष का प्रयोजन है त्रिविध दुखों दूराना पूर्णतः निवृत्ति संपूर्णतया निवृत्ति तीनों प्रकार के दुखों को अपने जीवन से पूर्ण रूप से हटा देना ये जो है पुरुष का प्रयोजन है और यहाँ जो कहा भोग वर्ग मतलब एक ही है तीन प्रकार के दुखों से दुखों से अपने आप को हटा देना तीन प्रकार के दुखों से पूर्णतः जो निवृत्ति है वही पूर्ण मनुष्य का पुरुषार्थ है पुरुष का प्रयोजन है पूर्ण प्रयोजन है तो तीन प्रकार के दुखों से निवृत्ति किस होती है दृष्ट साधन और अदृष्ट साधन दोनों से दोनों से होती है दोनों से व्यक्ति तो व्यक्तित्व भोग भी हो गया वर्ग की हो गया और साधन से मोक्ष की प्राप्ति हो गई और दृष्ट साधन से जो है जो कुछ भी है जिस चीज को हम देख रहे हैं, उससे जो है दुख की भी निवृत्ति हुई संसार के जो दुख है उसकी भी निवृत्ति हुई यदि बुखार बुखार लग, लगा हुआ है और हमने तेलन ले लिया तो कोई बुखार का दवा ले लिया तो महासुदर्शन चूर्ण ले लिया तो उससे जो है बुखार रूपी दुख की निवृत्ति हो गई तो इत्यादि तो हाँ जी बोलिए अच्छा जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी कहां से अब ठीक है हाँ जी स्वस्था विशेष अस्मिता अच्छा ये जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि उस हाँ दिन जी। भाई जी जुड़े नहीं थे ना हाँ जी तो पीछे वाले बोल रहे हैं कि पीछे वाला थोड़ा एक बार पाठ कर दीजिए जहाँ तो तो आप कहें कोई बात नहीं मेरे लिए दोबारा दौ, तो ये कोई बात जो नहीं। है यहाँ तक हमने बता दिया था की जो है शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा और तन मात्रा गर्म तन मात्रा की एक दी त्री चतुष्पंच लक्षण शब्द आदि पांच जो है ये शब्दादि जो पांच अविशेष है छठा जो है अविशेष जो अस्मिता मात्र है का मात्र अहंकार मात्र यहाँ तक पढ़ा दिया था आ, उस, उसके आगे पहले ही पढ़ा दिया था आपने उस उसके, था। आ, उसके आगे ये नहीं पढ़े हैं तो उसको कहते हुए फिर आगे चलते है ठीक है हाँ जी को यहाँ पर यह है भाई जी आगे है कि एते सत्ता मात्रस आत्मनः आत्मन षड अविशेष परिनामाः तो बोल रहे हैं कि एते एते माने एते शब्दादय ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है पांच ये जो माने पांच है पांच जो अविशेष है पांच ही अविशेष है ना जी तो सत्तामात्रहत ये जो शब्द शूप है ये सत्ता मात्र रूप महत का षी है सत्ता मात्र रूप महतत्व का अर्थात महत को सत्तात्मक माना है कि ये सत्तात्मक है ये सत है और आलिंग जो है प्रकृति है वो असत है माने सत असत के बीच में है इसीलिए उसको अलग कोटि में रखा है उसकी भी सत्ता है ऐसी बात नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है परंतु वेद भी आता है ना ऋग्वेद का जो दसवा मंडल है सृष्टि का जो वर्णन करते न सत था ना असत था इत्यादि इत्यादि करके ना जी सत सत्य आशीत न असत्यसी आशीत करके तो वो किस दृष्टि से उसको असत कहते हैं किस दृष्टि सत्य कहते हैं वो आगे इस पे आएगा तो यहाँ पर सत्ता मात्र से जो लिया जा रहा है वो महातत्व को लिया जा रहा है समझ गए और आत्मा मैंने रूप स्वरूप तो सत्ता मात्र रूप जो महतत्व है उसका जो ये एत ये जो छे है ये जो छे है माता शट अविशेष परिणाम ये सत्ता मात्र महातत्व का अविशेष परिणाम है अविशेष परिणाम है तो कह रहे हैं कि एते सत्ता मात्रस आत्मना अविशेष शिणाम तो ये छह अविशेष परिणाम है इस सत्ता मात्र महतत्व का तो अर्थात सब स्पर्श रूप रस गंध और अहंकार ये जो छे हुआ ये छे अविशेष परिणाम है सत्ता मात्र महत्व का कैसे परिणाम है क्योंकि महत्त्व से इसका निर्माण हुआ है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और अहंकार इसका जो निर्माण हुआ है वह किस हुआ है महातत्व से हुआ है मान महातत्व से अहंकार का निर्माण हुआ है और फिर अहं हाँ जी हेलो हाँ जी महातत्व से अहंकार का निर्माण हुआ है और फिर अहंकार से फिर जो है शब्द स्पर्शरूप अस्गंध का निर्माण हुआ है यही है ना जी क्रम तो उसके मूल में महातत्व हो गया तो अर्थ कहने का भी कि महातत्व का परिणाम जो है वो छह है मान ये जो कहना चाह रहे हैं कि महातत्व से ही अहंकार बना है और महातत्व से ही शब्द स्पर्श रूप अस्गंध बना है समझ गया तो यही करें कि एते सत्ता सत्तामात्र आत्म महत अविशेष परिणामः ये सत्ता मात्र महात महत, सत्ता मात्र रूप महातत्व का ये छे ये छे शब्द स्पर्श रूप रस गंध गंधिता मात्र अविशेष परिणाम है ये अविशेष है अस्मिता अहंकार को कहते जी आगे कि कत परम अविशेषे भ लिंग मात्र महतत्व तस्मिन एक सत्ता मात्रे महती आत्मनि अवस्था विवृद्धि का अनुभवती और बोलने रहे हैं की यत्म अविशेषे भले अविशेष जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और अहंकार इससे जो वह सूक्ष्म परम माने सूक्ष्म ये जो परम जो सूक्ष्म जो लिंग मात्र महातत्व है इस महातत्व में इस महातत्व में जो है एते एते एते माने माने एने शब्दादय ये जो शब्दादि है ये जो शब्द आदि है उसमें माने उस लिंग में उस महत लिंग मात्र जो महात है सत्ता मात्र जो है महती जो है जो व्यापक है महती है माने महत्व माने व्यापक महान जो महती है जो व्यापक जो महती आत्मनी ये जो व्यापक रूप जो सत्ता मात्र जो महतत्व है या उस सत्ता मात्र महती महत का जो है महत्काय सब महती है तो महत से महत्व महत्व हो गया महतत्व रूपी जो महतत्व रूपी जो लिंग मात्र है उसमें रहता है ये ये शब्दादी सब उसी में रहते हैं और उसमें रह करके क्योंकि जैसे इतना बड़ा जो बट वृक्ष है बट वृक्ष वृक्ष के वो जो बट वृक्ष का जो बीज है उसी में उतना बड़ा रहता है ना जी बीज में ही वो जो बीज से जो कुछ भी बना हुआ है ये जो हमारा शरीर है उस बीज से बीज में वो चीज नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे धान के बीज में यदि वह शक्ति न हो सामर्थ्य न हो कि उसको पैदा करने का इतना बड़ा तो कैसे बनेगा तो ऐसे ही महतत्व जो है उस महतत्व में ये छो चीज रहता है जो कि अविशेष से सूक्ष्म है उनसे सूक्ष्म है समझ गए तो उसमें रह करके ही विवृद्धि का स्थान अनुभव जो विवृद्धि माने वृद्धि की जो सीमा का अनुभव करते हैं ये छे अनुभव जड़ पदार्थ के अनुभव करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलने की भाषा है माने ये ये छे वो जो हैं अपना जो विकास करते हैं अर्थात छओ तत्व का जो विकास होता है यहीं से विकास होता है महातत्व से ही विकास होता है समझ गए और सब जैसे सब स्पर्श रूपस गंध से विकास होता है पृथ्वी लग्नि वायु आकाश का ऐसे ही महातत्व से जो विकास होता है वह शब्द स्पर्श गंध और इसका अहंकार का इसलिए करे विवृद्धि काष्ठा मनुभवंती मने उसी में रहते हुए उस सत्ता मात्र जो लिंग मात्र सत्ता मात्र लिंग मात्र महातत्व जो है उस महातत्व में वो छे तत्व रह करके और विवृद्धि काष्ठा को प्राप्त होते हैं वृद्धि मने विशेष प्रकार से वृद्धि कास्था मने सीमा जैसे पराकास्था कहते हैं तो विशेष प्रकार की वृद्धि की सीमा को प्राप्त होते हैं सीमा को अनुभव करते हैं और तो वहीं से उसका विकास होता है समझ तो गया आगे करे प्रति संस्कृत तस्मिन चमीन सत्ता मात्रे महति आत्मनी अवस्था यम प्रधानम तत्ती अब ये करे वो तो उसमें विवृद्धि को प्राप्त हुआ और जब प्रतिश्र माना जब उल्टा होता है जब प्रलय को प्राप्त हो रहा होता है वही इच्छे जब वही छे प्रलय को प्राप्त हो रहे होते हैं यहाँ से इस उदाहरण से यह भी समझ लेना कि पीछे वाले भी जो प्रलय को प्राप्त होगा तो पृथ्वी जलग्दी वायु आकाश का जब प्रति सृज्यमान होगा प्रलय होगा तो वह शब्द स्पर्श रूपसगंध में आ जाएगा और शब्द स्पर्श रूपसगंध जो है अहंकार तत्व में आ जाएगा अहंकार तत्व जो है महातत्व में आ जाएगा और महातत्व जो है प्रकृति में आ जाएगा ऐसे ही होता ना जी क्रम प्रतिसिद्य माना सब मान ये जो छह छे है शब्द स्पर्श रूप गंध और अहंकार ये जब प्रलय को प्राप्त हो रहे होते हैं तो प्रलय को प्राप्त होते हुए मनसृज मान का मतलब की उत्पन्न होते हुए संसमान का मतलब क्या हुआ जी उत्पन्न होते हुए प्रतिसान उल्टा उत्पन्न प्रलय को प्राप्त होते हुए तो ये प्रलय को प्राप्त होते हुए छे तस्मिन ने वह सत्ता मात्रे उसी सत्ता मात्र जो है महती जो ये व्यापक जो है सब जगह जो व्याप्त या जो महतत्व रूप महतत्व रूपी जो सत्ता मात्र है उसमें रह करके आ, उसमें फिर आ जाता है वो आ गया और उस पर स्थित रह करके यथ जो वह नहीं सत्य असत है मैने जो ये ये जो विशेषण दे दिया जा रहा है अलिंग का विशेषण दिया जा रहा है अलिंग का जी अलिंग का है बोलते यत तत्सप नि सत्ता सप्तम तो बोल रहे हैं कि वह जो नि जो सत्ता से रहित और सत्ता वाला ऐसा भी नहीं कर सकते किसकी सत्ता नहीं है तो बोल रहा है कि नि पहले तो बताया कि सत्ता से रहित है सत्ता से रहित का मतलब क्या हुआ जी अर्थात वह अलिंग जो है लिंग रूप में व्यक्त नहीं होता वह व्यक्त अवस्था में नहीं होता इसलिए सत्ता से रहित हो गया तो नि और फिर जो है सप्तम सत्ता से रहित और सप्तम और उसकी सत्ता है नि सत्य मने ऐसा नहीं समझ होना चाहिए कि वो व्यक्त अवस्था में नहीं है तो उसकी सत्ता नहीं है मने असत इसलिए कहा जा रहा है कि वो व्यक्त अवस्था में नहीं है और सत्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो नहीं सकती इसलिए उसकी सत्ता तो है ही समझ में जी वेद मंत्र में जो कहा है न सत आशीत न असत आशीत जो अष्टम समला सम्... पढ़ेंगे सत्या प्रकाश का उसमें सृष्टि विद्या में तो उसी उसमें भी दिया हुआ है तो वह सत्य नहीं था असत नहीं था पहले अंधकार रूप था तम। गुड मगरे जो उसमें आया है तो वह पहले सत्य था सत्य नहीं था और सत था सत्य नहीं था का मतलब कि व्यक्त रूप में नहीं था और न असत था इसका कि उसकी सत्ता तो थी ही तभी तो लिंग इत्यादि का निर्माण हुआ है तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे कि जो यह जो कर सत्ता सत्तम जो सत्ता से रहित और जो सत्ता वाला है समझ माया जी मैने सत्ता से रहित और असत्य से रहित का मतलब क्या हुआ जी नि सत्ता सत्यम का मतलब हुआ कि सत्ता से रहित और नी का संबंध असत्य से भी है तो सत्ता से जो रहित है असत से जो रहित है रहते जिसकी सत्ता है सत्य और असत वाला आगे उसी की व्याख्या करे नि सत्य असत वही करे नि सत बोने सत्य सत्य और असत बोल रहे है की सत्ता से रहित से रहित और असत्य से रहित मने सत्य और असत्य वाला और फिर उसे करे निरसत अव्यक्तम मैने रहित और अव्यक्त निरसत निर नीर असत असत बने सत्य असत से रहित और जो निरसत और अव्यक्त और अव्यक्त जो है जो व्यक्त नहीं है अव्यक्त सत और आ, क्या हो गया अव्यक्तम अव्यक्त जो अलिंग है प्रधान जिसको कहते हैं उसके प्रति लीन हो जाते हैं मान उसमें प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं उसमें विलीन हो जाता है प्रति सप्रति उसके प्रति लीन हो जाते हैं प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं वे सभी समझ गया जी उसमें जाकर के समा जाते हैं डॉक्टर साहब समझ में आया हाँ जी मैं तो समझ जाऊंगा हाँ एस तेम लिंग मात्र परिणाम तो ऐसा तेम तेषाम लिंग मात्र परिणाम तो ते माने उनके इनके वो जो शब्दादि जो छे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध और अहंकार उनका जो है यह जो लिंग मात्र जो महातत्व है वह परिणाम है क्योंकि जब वो लिंग मात्र उसका परिणाम हो गया दोनों तरफ से परिणाम हो गया क्योंकि वह जो है शब्द स्पर्श रूप रूपंध और अहंकार जो परिवर्तित हो जाता है जो अपने कारण में जो लीन हो जाता है वह लिंग मात्र में ही लीन होता है तो लिंग मात्र उसका परिणाम हुआ कि नहीं हुआ जी हाँ जी भाई जी परिणाम जो रिजल्ट जो है वह शब्द स्पर्श रूप रूपस कहाँ जाता है कहाँ पर जाकर के उसका आ, पराव होता हो है मैंने महत्व में परिणाम होता ना जी उल्टा क्रम है ये महत्व में उसका ठहराव हुआ ना तो उनका परिणाम लिंगमात्र हो गया ना जो परिणाम के रूप में बदल गया ना जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी का परिणाम क्या है बोलिए कोई ला छाई ऐसे ही यहां पर कोई भी पदार्थ नष्ट तो होता नहीं है परंतु तो वो बदल जाता है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है वो परिणत हो जाता है तो ये जो छे है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और अहंकार ये किस रूप में परिणत हो जाता है लिंग में रूप में परिणत हो जाता है ना जी लिंग में जाकर में, के समाज आता है ना लिंग मात्र में का लिंग मात्र परिणाम हुआ कि नहीं आ? लिंग मात्र परिणाम है ना जी मैं बोल रहा हूं कि लकड़ी का परिणाम क्या है कोयला छाई जो भी है तो ऐसे ही एक छे वो पदार्थ का परिणाम क्या है वही तो कह रहे माता तो कोई लिंग मात्र कहते हैं तो उन छे का शब्द स्पर्श रूप रंध और अहंकार का जो परिणाम है वह लिंग मात्र है यह लिंग मात्र है समझ गए कर नित्ता सत्यम तो अलिंग परिणाम नि सत्ता सत्यम हत्य से रहित और असत्य से रहित सत्य असत्य रहित जो है वह वह अलिंग परिणाम है ये अलिंग परिणाम है बोले दो तरीके का परिणाम हो गया मने ये जो छो तत्व है ये जो छो तत्व है शब्द स्पर्श रूप गंध और अहंकार इसका ये जो बदलता है ये जो परिणत होता है जैसे लकड़ी परिणत हुआ कोयला में और कोयला परिणत हो जाएगा छाई में जाकर के ज्यादा जब जलेगा तो एकदम छाई बन जाएगा ना जी ऐसे ही ये जो परिणत होता है ये जो बदलता है इसका जो रूप बदलता है जब प्रलय को प्राप्त होता है प्रतिस्यमान जब उसका होता है उस समय ये अहंकार ए, क्या बोलते हैं शब्द स्त रूप रसगंध और अहंकार परिणत हो गया इसमें लिंग में और फिर लिंग परिणत हो गया इसमें अलिंग में लिंग परिणत हो गया अलिंग में ना जी हेलो भाई जी हेलो महातत्व तो, तो लिंग है और महातत्व तो जब नष्ट होगा नष्ट ले लीजिए नष्ट कोई पदार्थ नहीं होता परंतु तो आपको समझाने के लिए महातत्व तो जो नष्ट होगा तो किसमें जाकर के विलीन होगा बोलिए महातत्व का जब प्रलय होगा तो प्रकृति में जाएगा तो प्रकृति हो गया ना उसका प्रकृति परिणाम हो गया ना तो यही तो कह रहा है प्रकृति ही तो अलिंग है प्रकृति को अलिंग कहते हैं ना जी तो हमें नहीं कह सकते माने परिणाम दो तरीके का हुआ एक लिंग मात्र हुआ और एक अलिंग मातृ हुआ अलिंग परिणाम लिंग तो क्रम है पीछे की तरफ उल्टा ये कहते हैं लिंग कहते है पहचान को चिन्ह को तो ये जब अलिंग जो है महातत्व के रूप में आता है तभी पहचान सृष्टि शुरू होती है ना सृष्टि का पहचान कहां से है बताइए महातत्व से है ना जी इसलिए लिंग कहते हैं उसको सृष्टि का चिन्ह नहीं वहीं से होता लक्षण वहीं से चलता है लिंग मान लक्षण और अलिंग जो है यदि वो उस रूप में रहेगा तो सृष्टि बनाई नहीं हो तो जो है कि प्रकृति है तो सृष्टि बनानी तो वो लिंग रूप में लक्षण कहा हुआ वो सृष्टि का लक्षण क्या हुआ सृष्टि बनना शुरू होता ही है तो पहले जो है पहला जो लक्षण है पहला जो पहचान है वह महातत्व तो है इसलिए उसको लिंग कहते हैं और वो आ? महतत्व का लिंग हो गया ध्यान हो हो गया हो गया परंतु यहां जो परिभाषा है ना वो लिंग से महतत्व ही लिया जाएगा पारिभाषिक शब्द है ना जी जैसे प्रकृति से का जो लिंग है वो प... अब यदि हुआ तो अब एक बन गया ना जैसे व्याकरण में गुण का मतलब अयो होता है ना जी गुण का मतलब दर्शन में जो है शब्द स्पर्श रूप होता है ना तो ये पारिभाषिक शब्द है ऐसे ही सबसे पहला तत्व जो महत्व तो बना वह पहचान के रूप में आ गया चिन्ह के रूप में आ गया तो वो लिंग हो गया नहीं समझे और अन्य जो है उससे फिर आगे बना है बना है तो वो व्याख्यान के रूप में कह दीजिए कि उससे वो बना तो इसका लिंगो हुआ परंतु वो है कि उसको लिंग नाम से नहीं जाना जाएगा वो तो तन नाम से जाना जाएगा और अन्य जो है कर्मेंद्र ज्ञान इंद्रष हो गया क्या दीजिए वो हाँ जी तो यहां पर यही कह रहे हैं कि दो तरीके का परिणाम होगा अलिंग परिणाम हुआ एक लिंग परिणाम हुआ, हुआ तो वो जो छे है उन छे का ये जो परिणाम लिंग मात्र परिणाम हुआ और निसत असत जो है ये अलिंग परिणाम हुआ समझ गए माने दो उसी के उन्हीं के उन्हीं का लिंग परिणाम यदि मैं बोलूं कि सत्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध और अहंकार का लिंग मात्र परिणाम कौन है तो क्या बोलेंगे महातत्व और अलिंग परिणाम कौन है तो कहेंगे प्रकृति यही कहेंगे ना जी तो ये करें उनका लिंग मात्र यह उनका यह जो है महातत्व जो है लिंग मात्र परिणाम है मान उनका परिणाम लिंगमा लिंग मात्र है और उन्हीं का ये अलिंग परिणाम सत्य और असत्य से रहित अलिंग है नहीं समझे उनका परिणाम अलिंग है तो अलिंग परिणाम है उनका उन मैंने लिंग परिणाम हो गया महातत्व और अलिंग परिणाम हो गया ये समझे हम्म आगे चले संगति लग गई तो आगे चले आगे कह रहे हैं कि अलिंगावस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु हम आगे कहना चाह रहे हैं कि अलिंग अवस्था में अलिंग अवस्था में जो प्रकृति होती है जो लिंग अवस्था में नहीं है तो अलिंग अवस्था में जो प्रकृति होती है उस प्रकृति का कारण पुरुषार्थ नहीं है जिसका कारण होता है वह अनित्य होता है जिसका कारण नहीं होता वह नित्य होता है संजय जी जिस जिसका कारण होगा वह सब अनित्य होगा और जिस जिसका कारण ही हो नित्य होगा तो ये अलिंग जो है इस अलिंग जो प्रकृति है अलिंगावस्था में जो प्रकृति है सत व्रदसत है इस सत व्रदस का जो कारण पुरुष का जो प्रयोजन है भोग और वर्ग वो नहीं है वो हेतु नहीं है उस प्रकृति का हेतु पुरुषार्थ मान पुरुष का प्रयोजन भोग अपवर्ग नहीं है समझ गए उसी बात को आगे कर रहे हैं, और स्पष्ट कर रहे हैं कि न अलिंग अवस्था यादव कारणम का बोल रहे हैं कि अलिंग अवस्था में प्रारंभ में शुरू में एकदम सबसे आरंभ में जो है उस आरंभ में अलिंगा अवस्था में प्रकृति का पुरुषार्थता कारण नहीं होता है इसीलिए न तस् पुरुषार्थता कारण बोल रहे अलिंगावस्था में जिस जिस समय प्रकृति जो है अलिंगा अवस्था में रहती है आदि में शुरू में प्रारंभ में जब प्रकृति अलिंगा अवस्था में रहती है तो उस आद्या आद्यावस्था में प्रारंभ में अलिंगा अलिंगावस्था में पुरुष का जो प्रयोजन भूगर्भ वर्ग है वह कारण नहीं बनता है वह भोग और अपवर्ग कारण नहीं बनता है किसका अलिंगा अलिंगावस्था में जो प्रकृति है उसका समझ गए इसीलिए न तस् पुरुषार्थता कारण भवती इसीलिए उसका कारण पुरुषार्थता नहीं होती है किसका कारण अलिंगा अलिंगावस्था का अलिंगा अलिंगावस्था अलिंगा अलिंगावस्था वो जो प्रकृति है मैंने उसी को ये अपनी भाषा में बार बार एक ही वो कह रहे हैं कि अलिंगा अवस्था में पुरुषार्थ भोग और अपवर्ग जो है ये कारण नहीं है बोल रहे हैं अब अलिंग अवस्था में प्रारंभ में आदि में पुरुषार्थता कारण नहीं है इसीलिए बोलने का तरीका है ना जी हेतु दे रहा है मैंने तो प्रतिज्ञा कर दिया कि अलिंग अवस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं है अलिंग अवस्था में भूगर्भ वर्ग हेतु नहीं है प्रकृति का तो अलिंग अवस्था में शुरू में आदि में पुरुषार्थता हेतु नहीं है नहीं होती है इसीलिए इसीलिए अवस्था का पुरुषार्थ कारण नहीं होगा नहीं समझे हेलो भाई जी सेंटेंस लगता रिपीट हुआ एक बार और क्या है जी। हाँ इसमें भी ऐसा नहीं कहते हैं भाई पहले तो कह दिया कि ऐसा मने लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए मैं ऐसा कह दिए हाँ जी तो कैंसर होता है या लाल मिर्च से जो है ए, क्या बोलते हैं अल्सर होता है ऐसा एक प्रतिज्ञा हमने कर लिया तो अब यह है कि ला, अब यहाँ पर कहेंगे ना कि लाल मिर्च से अल्सर है अल्सर होता है क्योंकि लाल मिर्च से अल्सर होता है इसे लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए नहीं। ऐसा नहीं खा सकते हैं नहीं कह सकते हैं जरूर लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए लाल मिर्च नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे कैंसर होता है ऐसा मैंने एक ही चीज को समझाने के लिए और दो बार तीन बार उसी को अलग अलग अवस्था में तो पहला तो इसमें कह दिया कि भाई अलिंग अवस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं होता है ये कह दिया कारण नहीं है तो बोल रहे है कि शुरू में प्रारंभ में जो अलिंगावस्था या आदव प्रारंभाव प्रारंभ की अवस्था में जो अलिंगा अवस्था है उस प्रारंभ में शुरू में अलिंगा अवस्था में पुरुषार्थता कारण नहीं बनता है नहीं होता है नहीं बना भाई कारण होगा तभी तो तभी तो जो है उसका जो है ए, क्या कहते हैं जब वह कारण होगा बोल रहे हैं कि आदि में शुरू में अलिंगा अलिंगावस्था में पुरुषार्थता कारण होता है होगा तभी तो जो है वो उस क्या बोलते प्रकृति का वह कारण बन मैंने प्रकृति का कारण हम उसको कहेंगे कि वो प्रकृति की पुरुषार्थता कारण है कि भाई प्रकृति इसलिए बना है क्योंकि तो भोग अर्पवर्ग है पूर्व प्रकृति क्यों है तो भोगवर्ग के लिए है तो ये उसी बात को रिपीट करके वो कहना चाह रहे हैं कि अलिंगा अलिंगावस्था पुरुषार्थो हेतु अलिंगा अवस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं, नहीं है ये सामान्य प्रतिज्ञा हुई फिर बोल रहे न अलिंगावस्था इसीलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि तो तो क्योंकि क्योंकि इसमें अध्याय कीजिए क्योंकि अलिंगावस्था में आदि में पुरुषार्थता कारण नहीं होती है इसीलिए उस अलिंगावस्था का कारण पुरुषार्थता नहीं हुआ मैंने एक कह करके कहना चाह रहे हैं पूरे के पूरे वाक्य से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई भोग और अपवर्ग कारण नहीं बनता है कारण नहीं है उस अलिंगा अवस्था का प्रकृति का कारण नहीं है समझ गए ये कहना चाह रहे हैं नो पुरुषार्थ कृता कृत्य थी नित्या कहे थे और बोल रहे हैं कि और बोल रहे हैं कि वह जो है पुरुषार्थ के द्वारा कृत नहीं है मने जैसे बुद्धि महात अहंकार तत्व जितने भी तन मात्रा है जितने भी आ, आ, क्या बोलते है, मन है इंद्रियां हैं पृथ्वी जलगनी वायु आकाश है ये जितने भी तत्व हैं ये जितने भी चीज हैं ये सभी द्वारा के द्वारा कृत है भूग वर्ग के द्वारा कृत है यदि भोगवर्ग प्रयोजन न हो तो ये बनेगा ही नहीं तो भोगवर्ग के द्वारा मानो की बनाया गया ना जी भूगर्भ वर्ग के द्वारा उत्पत्ति हुई ना महात इत्यादि की के द्वारा कहिए कहना चाहिए आचार्य जी और उनके लिए कहना चाहिए मैंने जैसे कहते हैं हमें कहते हैं पुरुषार्थकृत का मतलब पुरुषार्थ के द्वारा किया हुआ जैसे ऐसे कृत अष्टाध्यायी का मतलब क्या हुआ पानी के द्वारा की हुई अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी। ऐसे ही यहां पर करे पुरुषार्थ कृत का मतलब क्या हुआ पुरुषार्थ के, के द्वारा किया हुआ बना हुआ बनाया हुआ इसे पाणिनि के द्वारा बनाया गया अस्ताध्यायी ऐसे ही पुरुषार्थ के द्वारा बनाया गया ये संसार पुरुषार्थ के द्वारा बनाया गया महात अहंकार तत्व बने शब्द मात्रा इत्यादि समझ में आया करें कि न अशो पुरुषार्थ कृत कृत इति नित्य मैंने पुरुषार्थ के द्वारा ये कृत नहीं है पुरुषार्थ के द्वारा ये किया गया नहीं हुआ है इसीलिए ये नित्य है अलिंग पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ भी कृत है पुरुषार्थ कृत जो भी है अरे जिसके पीछे कारण पुरुषार्थ है पुरुषार्थ कृत का मतलब समझ ले कि पुरुषार्थ के पुरुषार्थ जिसका कारण है जिसके पीछे पुरुषार्थ कारण है वह सब अनित्य होगा जिसके पीछे पुरुषार्थ कारण नहीं है वो नित्य होगा समझ तो में आया तो करें कि पुरुषा नासो पुरुषार्थ कृत नित्याख्या बोल रहे हैं कि ये वह जो है पुरुषार्थ कृत नहीं है पुरुषार्थ कृता पुरुषार्थ कृता माने यह जो है अलिंग जो है ये जो प्रकृति जो है पुरुषार्थ के द्वारा तो कृत नहीं है इसलिए कृता है ना सो पुरुषार्थ कृता इति ऐसे करेंगे तो पुरुषार्थ के द्वारा ये कृत नहीं है कि ये नहीं है कि ये जो प, ये भी बना हुआ है प्रकृति किसी ये बना बना हुआ है ऐसा नहीं है ये बना नहीं है सदा से है नित्य है क्योंकि तो पुरुषार्थ के द्वारा ये नहीं बनाया गया हुआ जैसे बुद्धि इत्यादि पुरुषार्थ कृत है समझे समझ हा इसका कोई कारण नहीं है उसके आगे यही है समझ में आया इति कर इसीलिए नित्य कहते हैं तो त्रया नाम तू अवस्था विशेषा नाम पुरुषार्थ कारणम भवती और जो तीन जो है विशेष अविशेष और, और लिंग जो है इन तीन जो है इन तीन अवस्था विशेषाणाम ये जो तीन जो अवस्था विशेष है विशेष अविशेष और लिंग मात्र ये जो हो गया ना जी अवस्था विशेष ये तीन जो मैंने त्रया तो अवस्था विशेषा नाम ये तीन जो अवस्था विशेष है मैंने चार है ना पर्व विशेष अविशेष लिंग और लिंग मात्र और अलिंग तो इनमें से अलिंग तो नित्य हो गया क्योंकि पुरुषार्थ कृत नहीं है और ये जो तीन बच गया विशेष अविशेष और लिंग ये तीन जो अवस्था ये जो तो त्रया नाम तो अवस्था विशेष परि, परि विशेषाणाम बोल रहे हैं ये तीन जो अवस्था विशेष जो परिणाम है आदि में पुरुषार्थता कारण होता है माने इसके शुरू में पुरुषार्थता आदि में पुरुषार्थता कारण होता है माने उसका आदि पुरुषार्थता है पुरुषार्थता कारण है शुरू में उसमें आदि में पुरुषार्थता कारण नहीं है और यहाँ पर प्रारंभ में ये जो है शुरू में पुरुषार्थता कारण है इन तीनों का सच अर्थो हेतु निमित्तम कारणम भवती थी अनिताख्या तो बोलते सच अर्थ और वह जो अर्थ है वह जो भोगापवर्ग जो भोगापवर्ग वर्ग रूपी जो अर्थ है वह हेतु है निमित्त है कारण है मैंने पुरुषार्थता कारण है और वह पुरुषार्थ जो है सच अच्छा पुरुषार्थ माने सच अर्थ वह जो पुरुषार्थ वह जो प्रयोजन है हेतु है निमित्त है कारण है होता है किसका वह तीन जो अवस्था है विशेष परिणाम वाला है विशेष अभिशेष और लिंग मात्र इन का कारण है इसीलिए अनित्य की है, इसलिए इसको अनित्य कहा जाता है ये अनित्य है मैंने महातत्व से लेकर के आगे जितने भी है सब अनित्य है पृथ्वी जी लग्नि बाई आकाश तक और अलिंग जो है नित्य है। समझ गए आगे कर रहे डॉक्टर साहब आपको सम... हाँ हाँ, हाँ Hello? प्रयोजन Hello? के कारण जिसका भी निर्माण हुआ है वह सब अनित्य है जिसका कोई प्रयोजन है भाई घड़ा क्यों बनता है घड़ा हम क्यों बनाते हैं घड़ा का प्रयोजन है कि उसमें पानी रखेंगे ठंडा रहेगा अब उसका प्रयोजन है कि पानी रखेंगे ठंडा रहेगा तो प्रयोजन वाला है इसीलिए जो है कि वो अनित्य है घड़ा अनित्य हो गया ऐसे ही बुद्धि इत्यादि क्यों बना है भोग के लिए और अप के लिए मन क्यों बना है भोग और अपवर के लिए ये जो अहंकार क्यों बना है भूगर्भ वर्ग के लिए ए, क्या बोलते हैं इंद्रियां क्यों बनी है भूगर्भ वर्ग के लिए ये जो शब्द स्पर्श रूपस क्यों बना है भूगर्भ वर्ग के लिए ये पृथ्वी आकाश वायु क्यों बनाया है वर्ग के लिए तो भूगर्भ वर्ग के लिए तो भूगर्भ हेतु हो गया के लिए ऐसा भैंसले अनित है परंतु प्रकृति के संबंध में नहीं की वो क्यों बना है प्रकृति बना नहीं है उसका कोई कारण ही नहीं, नहीं है मैंने भोगल का कारण ही नहीं, नहीं है नित्य है जी इसलिए वो नित्य है भाई जी आगे कर रहे गुणास्तु सर्वधर्मानुपात नो न प्रत्यक्ष मयंते प्रत्यक्ष मयंते नोपजायंते ये जो गुण है सतरजमत जो गुण है ये सर्वधर्मानुपातना सभी धर्मों के अनुपाती है सभी धर्मों का अनुसरण करता है सभी धर्मों के अंदर है सब में है अभी हम सप्तजमस की बात कर रहे हैं ये चार सत्य सत्यमस की बात की, की जा रही है समझ में आए जी मैने सप्जन जो तीनों गुण है तो गुण गुण तो उसी को कहते हैं ना यहाँ पे सत्य तो गुण रजोगुण तमुगुण नहीं कहते हैं इसलिए बहुवचन दे दिया तो गुणास्तु सर्वधर्मानुपाति ना गुण जो है सभी धर्मों का अनुपाती है सभी धर्मों के अंदर है सभी धर्मों को प्राप्त होता है सभी धर्मों में होता है सब धर्मों में अनुपतनशील है सभी धर्मों के अंदर है अनुपाति मतलब क्या हुआ जी सभी धर्मों में है सभी धर्मों का अनुसरण करता है सभी धर्मों के अंदर जाता है अनु मैं पीछे पाती मने गिरने वाला पत्नी सबके पीछे पीछे चलने वाला है माने काने का अभिप्राय है कि ये जो अलिंग जो प्रकृति है शत्रु जो गुण है ये महातत्व के अंदर है महात से बना है तो वो महातत्व में भी है अहंकार में भी है पांच तन मात्रा में भी है मन में भी है आ, क्या बोलते हैं इंद्रिया में भी है पृथ्वी लग्न वायु आकाश में भी है तो सर्वधर्मानुपाति हुआ कि नहीं सभी धर्मों का अनुसरण ये सभी धर्म है धर्म का मतलब यहां पर वो धर्म माने गुण नहीं धर्म का मतलब हुआ यहां पर महातत्व माने लिंग लिंग आ, और अविशेष और विशेष ये हो गया धर्म मैने महतत्व अहंकार इंद्रियां, मन शब्द, तन मात्रा और पृथ्वी का समझ गए जी डॉक्टर साहब समझ में आया हाँ जी हाँ जी नहीं समझ यही कर रहे हैं की गुणास्तु सर्वधर्मानुपात सभी धर्मों के पीछे पीछे चलने वाला सभी धर्मों के अनुगत सभी धर्म को प्राप्त होने वाला सभी धर्मों में प्रविष्ट होने वाला जो गुण है वह न प्रत्यस्तमयंते वह न नष्ट होते हैं न उपजायंते न उत्पन्न होते हैं समझ गए ये न नष्ट होते न प्रत्यक्ष न नष्ट होते हैं न, न, न उपजायंत न, न वो उत्पन्न होते हैं समझे नहीं होते हैं नष्ट नहीं होते उत्पन्न नहीं होते हैं जन्मते भी नहीं है परंतु लगता कैसा है लगता कैसा है जब शरीर में सत्य गुण की अधिकता हो गई तो लगा कि क्या मन में जो एकदम अच्छा विचार आया तमोगुण का आया तो शरीर भारी भारी लग रहा है रजोगुण का आया तो लग रहा है कि जो है आ, आ, क्या कहते हैं मन में चंचलता आ गई सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण लगता है कि वो बढ़ता है और घटता है ऐसा लगता कि नहीं लगता जी? है जी परंतु वास्तव में घटता न बढ़ता हो तो नित्य है वो जो है नित्य है वो घटता बढ़ता नहीं है न उसका उपजन होता न उसका अपाय होता है परंतु वैसा लगता है क्यों तो लगता है क्यों तो लगता है उसी बात को आगे करे कि व्यक्ति भी एवं अतीतानागत व्यगम वती भी गुणान गुणविनी भी उपजन उपजन उप पाय धर्म का इव प्रत्यव भाषंते बोल रहे हैं कि परंतु बोल रहे हैं कि व्यक्ति माने अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्ति भी माने व्यक्ति मान प्रकटीकरण जो है प्रकट के अभिव्यक्ति के द्वारा जो प्रकट होता है क्या अतीत अनागत व्यय आगम वाली जो गुण का मने गुण गुणानुवयी जो है मने अतीत मने जो भूत बीत गया अनागत जो भविष्य में आने वाला है तो अतीत अनागत और व्यय मने जो है कि रास मने जो है कि रास नष्ट नष्ट मने Uh, माने रात हो जाता है रात जिसको होते हैं व्यय माने खर्चा होने जो करते झोर आगमवती आगम आगमे आगम, बोलते आगमवती भी आने वाली जो गुण का गुण माने जो प्रकाश क्रिया और गुण का मतलब गुणान्वयी का मतलब क्या है गुण माने ये जो प्रकाश प्रकाश क्रिया और स्थिति तीन जी तत्व का गुण क्या है तत्व गुण का गुण क्या है प्रकाश और शीत प्रकाश रजोगुण का गुण क्या है क्रिया क्रिया और तमोगुण का गुण क्या है स्थिति तो ये जो है प्रकाश क्रिया गुण मान प्रकाश क्रिया और स्थिति यहाँ पर गुण का मतलब की प्रकाश क्रिया स्थिति उस प्रकाश क्रिया स्थिति को से युक्त जो अभिव्यक्तिया हैं अतीत अनागत राष्ट्र मान तो अतीत अनागत व्यय और आगम जी अतीत अनागत अतीत अनागत और व्यय और आगमबती व्यय वही है अब जैसे एक उदाहरण के उदाहरण से आप समझिए कि अतीत अनागत कैसे जैसे मान ली कि घड़ा है एक घड़ा है अब जिस समय अब जैसे एक जो है कुंभकार है कुमार है अब कुम्हार मिट्टी को लेता है मिट्टी अलग अलग है अब जब मिट्टी अलग अलग है तो अब उससे जो आगे घड़ा बनेगा वो अनागत है आगे आने होने वाला है घड़ा अब जो है अब वो मिट्टी जो है उसमें क्या किया कुमार ने पानी डाल दिया उसको इकट्ठा कर दिया और एक घन के रूप में संघात के रूप में बना दिया गोली बना दिया मैंने तो उस तरीके से बना दिया इकट्ठा करके अब क्या है मिट्टी अतीत हो गया जो अलग अलग जो मिट्टी था वो अतीत हो गया और घड़ा जो है अनागत है घड़ा जो है अनागत है और वर्तमान में तो अभी वो मिट्टी का जो लोथरा है मिथरी मिट्टी जो का जो पिंड है वो है और जब घड़ा बन गया तो घड़ा जब बन गया तो मिट्टी का जो पिंड था वो अनागत माने वो अतीत हो गया वो अतीत हो गया और घड़ा जो टूटेगा वो अनागत हो गया है तो पदार्थ में अतीत अनागत तो उस जो अतीत अनागत की जो अभिव्यक्तियां हैं या आना और जाने वाली जो अभिव्यक्तिया हैं, व्यय मने जाना खर्च होना और आगम मने आना तो बोल रहे हैं कि बीते हुए आने वाले और बोलते आने वाले और व्यय जाने वाले और आने वाले मने अतीत का मतलब भूतकालिक अनागत मन भविष्यकालिक जो अभिव्यक्तियां हैं, अभिव्यक्ति का व्यक्ति भी का विशेषण है सब व्यक्ति भी का विशेषण है तो जो भूतकालिक अभिव्यक्तिया अनागत भविष्यकालिक अभिव्यक्तिया और वो व्यय जाने वाली अभिव्यक्तिया और आगमवती आने वाली अभिव्यक्तिया मान उसी के जाने वाली हो गया भूतकालिक आगम हो गया भविष्यकालिक वो उसी को मानो की समझा रहे हैं तो भूतकालिक भूतकाली का भूतकालिक अभिव्यक्तिया भविष्यकालिक अभिव्यक्तिया और व्यय बोल रहे हैं कि गई माने गई हुई अभिव्यक्तिया और आई आने वाली अभिव्यक्तिया व्ययवती और आगमते, व्यय वाली और आगम वाली जो अभिव्यक्तियां हैं इसके द्वारा और गुणानुवयी भी और गुणों का अनुवय करने वाले गुणों से युक्त जो अभिव्यक्तियां हैं अर्थात प्रकाश क्रिया स्थिति रूपी जो गुण है उससे युक्त जो अभिव्यक्तियां हैं इसी के द्वारा इसी अभिव्यक्ति जो प्रकट होता है सत्य गुण जो प्रकट हुआ रजोगुण जो प्रकट हुआ तमोगुण जो प्रकट हुआ तो उस अभिव्यक्ति के द्वारा ही ऐसा लगता है कि बढ़ गया सत्व बढ़ गया रजोगुण घट गया इत्यादि जो बोल रहे हैं उपजन अपाय धर्म के समान प्रतिभासित होते हैं वो गुण परंतु वास्तव में वो घटते बढ़ते नहीं है समझे जी जी वो तो वैसे ही है तो समय वैसे ही है परंतु वो जो अभिव्यक्तियां हैं वो जो प्रकटीकरण है सत्व का प्रकटीकरण रजो का प्रकटीकरण तमोगुण का प्रकटीकरण जो जो अभिव्यक्तियां हैं वो प्रकाश क्रिया गुण स्थिति वाले से युक्त जो आने जाने वाले भूतकालिक भविष्यकालिक जो अभिव्यक्तियाँ हैं जो बीत गए हैं जो आने वाले हैं इत्यादि अभिव्यक्तियाँ हैं इन अभिव्यक्तियों के द्वारा इस प्रकटीकरण के द्वारा जो है लगता है मानो लगता है कि ये गुण बढ़ते हैं और घटते हैं घटने वाले धर्म मने उपजन अपाय धर्म वाले प्रतिभाषित होते हैं समझ गया जी जैसे उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि यथा देवदत्तो दरिद्राति जैसे बोल रहे हैं कि देवदत्त दरिद्र होता है बोल रहे हैं देवदत्त दरिद्राती देव, देवदत्त जो है दरिद्र होता है देवदत्त जो है दरिद्र होता है दरिद्राती तो दरिद्र हो गया है दरिद्र होता है क्यों अकस्मात क्यों कि या तो असिम्रियंत का भाई थी उसकी तो बोल रहे हैं क्योंकि उसका गाय मर गया उसकी जो है गाय की मृत्यु हो गई इसलिए दरिद्र हो गया अच्छा बताइए दरिद्र वास्तव में कौन है यदि देवदत्त की खुद की हानि हो शरीर की हानि हो खुद की हानि हो तब तो वो दरिद्र है मरी तो गौ है मरी तो गौ है देवदत्त नहीं मरा है देवदत्त के खुद की हानि नहीं उसके स्वरूप की हानि नहीं हुई है परंतु लोक व्यवहार में क्या कहा जाता है कि देवदत्त देवदत्त दरिद्र हो गया अभी जैसे इंडिया में जो है कि ये डी मोटराइजेशन क्या कहते हैं डी मोनेटाइजेशन हाँ जी हाँ जी डी क्या है उसका अंग्रेजी में नाम डी मोनेटाइजेशन उसका मतलब पैसा लोग के, लो के हाथ में नहीं है कह दीजिए डी मोनेटाइजेशन थी, हाँ जी जी तो मोनेटाइजेशन जो किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने तो डिमोनेटाइजेशन जो किए हैं तो इससे लोग दरिद्र हो गया ना जी हाँ बड़े बड़े सब मैंने दरिद्रता की बात हो गई जो इसके पास बहुत पैसे हैं वो लोग दरिद्र हो गए क्योंकि तो वो छुपा करके काला धन वाले दरिद्र हो गए तो वहाँ पर तो में तो में दरिद्रता क्या चीज की वह नष्ट हुआ पैसा व्यक्ति के स्वरूप की हानि हुई है क्या ना। परंतु व्यवहार में दिखता ऐसे ही है कि वो हो गए ऐसे ही कहते हैं समझे हाँ जी ऐसे ही जैसे दरिद्र के स्वरूप की हानि नहीं होती ऐसे शत्रु समझ गुण की हानि नहीं होती गुण की हानि नहीं होती वो तो वो का वैसा ही है परंतु उसकी जो अभिव्यक्ति होती है कभी सत्य गुण की अभिव्यक्ति की कभी तमोगुण की अभिव्यक्ति कभी रजोगुण के अभिव्यक्ति अपने संस्कार इत्यादि के कारण भोजन इत्यादि के कारण है तो पहले से ही उतने ही वैसे ही है परंतु उसकी अभिव्यक्तियां हो गई है भोजन थाजन इत्यादि के कारण केवल प्रकट हो गया है वो घटा बढ़ा नहीं है परंतु लगता है कि घटा है बढ़ा है सतगुण घट गया सतगुण जो है बढ़ गया और रजोगुण जो है घट गया समझ में आया हां इसे करें इसी इसी बात इसी बात को यहां पर करें कि गवाम एवं मरनाथ तस् दरिद्रता न स्वरूप आती थी समह समाधि समा बोल रहे कि गवाम एवं मरनाथ गौ के ही मरन होने से तस् दरिद्रता मने उस देवदत्त की जो दरिद्रता किसे हुई है गौ के मरने से हुई है न स्वरूप हनाथ मनुष्य के स्वरूप के हनन से उसकी जरिद नहीं हुई है कि उसका हाथ कट गया उसका पैर कट गया या आत्मा में कोई बदलाव हो गया उसके स्वरूप में हानि हो गई है इससे उसकी दरिद्रता नहीं हुई है गौ के मरने से उसकी दरिद्रता हुई है ऐसे ही प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाले स्वभाव वाले से युक्त जो माने प्रकाश क्रिया स्थिति से युक्त जो अभिव्यक्तियाँ हैं जो अतीत अनागत नष्ट होने वाले और आने वाले माने जाने वाले और आने वाली जो अभिव्यक्तिया हैं उन अभिव्यक्तियों के द्वारा वो लगता है कि बढ़ा है और घटा है उसके कारण उसको हम कह रहे हैं जैसे देवदत्त की दरिद्रता किसके कारण करे गऊ के मरने से न कि उसके स्वरूप की हानि से ऐसे ही सत्य घटता है बढ़ता है ऐसा जो दिखता है ऐसा जो हम लोक व्यवहार में कहते हैं वह केवल मात्र उसकी अभिव्यक्तियां से अभिव्यक्ति के कारण कहते हैं तत्व की अभिव्यक्ति रजस की अभिव्यक्ति समस् की अभिव्यक्ति से न कि उसके घटने बढ़ने से उसके स्वरूप की हानि नहीं हुई है समझ गया है हां जी. इति समा समाधि इसलिए समान समाधि है उसका मैने जैसा समाधान समाधि मैंने समाधान समाधि का मतलब क्या है जी समाधान, समाधान। तो जैसा समाधान देवदत्त में, दरिद्रा दरिद्रा में है वैसा ही समाधान वह उसमें भी है कि जो है उस तो तो गुण जो है गुण घटता है बढ़ता है ऐसा दिखता है तो उसका जैसा सम, इसका जैसा समाधान है वो ऐसा ही समाधान उसको भी दीजिएगा उसको भी समझना चाहिए ये कहा जा रहा है समझ गया हाँ जी। अब इतने ही दीजिए समय हो गया हाँ जी आज ही देते हैं। आ, हो गया समय भाई जी आपको कोई प्रश्न है चलिए मंत्र पाठ ओम पूर्ण मध्यक्षते पूर्णस्थर्णा पूर्ण मेंवावशिष्य ओम शांत शांत शांत शांति अब सोमवार को आचार्य जी ठीक है सोमवार को जी सोमवार अच्छा अच्छा ओम अच्छा नमस्ते जी